भगवदीताय दु गीता का सार श्लोक संख्या बावन से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदयिंद भक्तिविदान स्वामी शिलूप के संस्थाचार्य तो द्वारा ओम अज्ञानतिमिरांध्य ज्ञाजन शया चक्षुर उन्मील तस्म श्रीगुरव नम तो कल हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान बुद्धि योग में कार्य करने के लिए अर्जुन को बताते हैं और उसका फल क्या होता है वो भी बता रहे हैं कि जन्म बंध विनिर्मुखता पदन गच्छन पदन गच्छी नामयम कैसे पद को प्राप्त होता है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट करके जहाँ जा करके कोई मृत्यु बुढ़ापा बीमारी कुछ भी नहीं है कोई भी समस्या नहीं है जिसको वैकुंठ कहते हैं विग्रधा कुंठा यहा यहाँ पे कोई कुंठा नहीं है कोई समस्या नहीं है जिसको वैकुंठ कहते वैकुंठ को प्राप्त करता है इस प्रकार से बुद्धि योग से कार्य करके बुद्धि योग का एक नाम भक्ति योग भी है बुद्धि योग वास्तविक बुद्धि योग भक्ति योग है फिर आगे आज भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की क्या गति होती है क्या उसी को कंटिन्यू करते हैं ऐसे व्यक्ति के लक्षण भी बताएंगे आगे कंटिन्यू करते कि जो इस प्रकार से बुद्धियों का पालन करते हुए भगवत धाम पहुँचने के लिए एलिजिबल मतलब योग्य हो गया तो वो कब योग्य होते हैं और योग्य होने पर उनकी उनके लक्षण क्या होते हैं वो आगे बताएंगे भगवान भगवान कह रहे हैं यहाँ पे बावन श्लोक में यदा ते मोह मोहकलिल्यति तरीश्यति तदा गंतावेदम श्रोतव्य श्रुत चुति विप्रतिपन्ना यदा यद निश्चला समला तदा योगी दो श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब आपकी बुद्धि ते बुद्धि ही जब आपकी बुद्धि मोहकलिलम व्यतीतरिष्यति ये जो मोह है इस भौतिक संसार का मोह रूपी झंझाल जो है पूरा जो जंगल कह सकते हैं जिसको मोह रूपी जंगल से जब आपकी बुद्धि पूरी तरह से तर जाएगी यदाते मोहकलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति पार कर जाएगी तदा उस समय गंता सी निर्वेदम आप निर्वेद को प्राप्त करोगे श्रोतव्य से श्रुत सुनना और सुनाना शास्त्र है उसको श्रुति कहते हैं क्योंकि सुनाई जाती है और सुनी जाती है तो जो शास्त्र के नियमों से है वेदों के नियम उससे आप परे हो जाओगे ऐसा बता रहे कब कब परे हो जाओगे शास्त्रों के नियमों से मोहकलिलत्यति तदा गंता श्रोतव्यु यदा और तदा जब और तब तो यदा ते बुद्धि ही मोहकलिल जब आपकी बुद्धि भौतिक जगत के मोह के जंगल रुप, जंगल रूपी रुप, वस्तु से तर जाएगी तदा तब आप वेदों के शिक्षाओं से भी ऊपर हो जाएंगे मतलब तो मोह से जब तर जाएगी तब तर जाएगी तब तर जाएगी तब, मतलब मुक्त हो जाएंगे तब तब फिर शास्त्रों के नियम पालन करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी ऐसा बता रहे हैं श्रोतव्य से वो सबसे भी आप ऊपर उठ जाएंगे जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे और फिर क्या है उसमें दिया है कि श्रुति विप प्रतिपन्ना यदासीचला समाधा अचला बुद्धिश तदा योगम वापसी जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न होकर और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी समाधा अचला बुद्धिश समाधि में अचल बुद्धि जब तुम्हारी हो जाएगी जब तुम्हारी बुद्धि ये सब जो फूल की तरफ आकर्षित नहीं होगी भौतिक इंद्रिय तृप्ति भोगेश्वरी की तरफ आकर्षित नहीं होगी और वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाएगी समाधि में लग जाएगी तब तुमको दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी दिव्य चेतना मतलब क्या ऐसी चेतना जो भौतिक चीजों से हट गई है तो केवल और केवल भगवान के सामने में लगी ऐसी अभी हमारी चेतना हर एक भौतिक वस्तु में लगी हुई है इसलिए आकर्षित होती है तदा योगम अब आपसी तात्पर्य में प्रभुपात कहते भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अनन्या मनस्क हो जाता है भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण ही क्यों ना हो भक्त परंपरा के महान भक्त भक्तथा आचार्य का कहना है संध्या वंदन भद्रमस्तुभवत भोस्नाभ्यम नमो भोदेवातरश्चर्पण विधौ ना क्षम क्षम्यता क्वा निषदवकुत्म से कंसद्विष स्रा तदल मन्य मे कि मे न मे हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं अर्थात संध्या वंदन। तुम्हारी जय हो टाइम करते हैं सुबह दोपहर शाम रातर संध्या मध्या और साय संध्या तो उसकी बात करें संध्या बंदन भद्रमस्तु आपका भला हो तुम्हारी जय हो आरती संध्या में होती है आरती में कभी कभी संध्या में पहुंच जाती है कभी कभी संध्या से पहले होती है संध्या में पहुंच जाती है अभी संध्या में पहुंच जाती है जब तारे धूमिल होना शुरू होते हैं, तब संध्या शुरू हो गई समझ रहे। और जो तो में साढ़े बारह वाली जो राजध्या तो में होती है साढ़े आरती संध्या आरती ऐसा नहीं संध्या की, की शाम वाली संध्या आरती उसको बोला जाता है रूटी प्रयोग महत्वपूर्ण है शब्दों से दंत मतलब दातु लकड़ी के दांत नहीं <laughs> कुशासन मतलब खराब शासन नहीं है कुशासन मतलब कुश का आसन इसको बोलते हैं है रुडी प्रयोग रुद्र प्रयोग महत्वपूर्ण है शब्दों का अर्थ को जानने के ज़ियों ज़ियों ज़ियों। जो सामान्य रूप से जिसका उपयोग होता है तो पे जाएंगे तो कुछ और समझ मुझे तो कुशासन की महिमा गान लेके आएंगे बोलेंगे देखो कुशासन की कितनी महीना महिमा है इसलिए मैं खराब शासन करता हूँ <laughs> तो संध्या वंदन हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो हे स्नान तुम्हें प्रणाम है हो स्नान तुभ्यम नमो वैदिक समय में जो स्नान करते थे सुबह में प्रातः स्नान उसको नित्य स्नान कहा जाता था वो नित्य स्नान भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक मार्ग था एक वस्तु थी जो नित्यकर्मा है उसमें वो ऐसा नहीं सोचते थे कि भाई ये रोज में नित्य स्नान करूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊँगा ऐसा कुछ नहीं ये मेरा कार्य है करना है प्रातः स्नान नित्य स्नान स्नान तुम्हें प्रणाम है तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्या सब मंत्र और सब प्रण। नहीं अभी सुनो तो सही तुम्हें प्रणाम है ठीक है धन्यवाद जब जाने वाले है धन्यवाद अभी मैं जाता हूँ अभी मैं आपसे संपर्क तोड़ रहा हूँ ऐसे तो हे देवता तो पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ स्नान के बाद तर्पण होता है हर रोज देवता पितृ को नित्य स्नान के अंतर दो इत्यादि बाकी तो रोज जो नित्य स्नान है उसमें तर्पण होता है तर्पण कहा नदी में पे भी कर सकते उसकी पद्धति होती है जल से तो ये रोज की बात है अभी कह रहे हैं कि की है देवता अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ भो देवा पितृ पितरश्च तर्पण विदो ना हम क्षमा क्षम्यताम मुझे आप क्षमा करें क्षम्यताम ना हम क्षमा क्षमा मतलब सक्षम नहीं हूँ और क्षमता इसलिए अः क्षमा मांग रहे हैं देवता और पितृतण पर उससे उनका होता है वो अभी क्या है अब तो जहां भी मैं बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ यत्र क्वापि यादव निषद्यदव कुल अगम स्मारा और ऐसा करने से मेरे सब पाप हर हर जाते हैं खत्म हो जाते हैं और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूं तद अलम बस इतना बहुत है तद अलम मन है मैं इतना ही बहुत मानता हूं और किस चीज़ की क्या जरूरत है की माननीय न मैं और और किसी चीज़ की मुझे क्या जरूरत है मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है और चीज़ की क्या जरूरत है तो इस तरह से ये माधवेंद्रपुरी जो ईश्वरपुरी के गुरु और ईश्वरपुरी जो चैतन्य महाप्रु के गुरु तो वो जब ये स्तर पर आ जाते हैं तो वो इस प्रकार से बात करते हैं इसका अर्थ यह है कि ये श्लोक में जैसे बताया गया आप वेदों के उससे परे हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों की बात हो रही है पे धीरे-धीरे स्तर आएगा कि वेदों की की शिक्षाओं से उसको पालन करने आवश्यकता नहीं रहेगी पाप हटाने के लिए या अनर्थ हटाने के लिए वो अनर्थ ऑलरेडी हट चुके वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृतर्पण आदि नवदीक्षित नवोदितों के लिए अनिवार्य है किंतु जब कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है क्योंकि उसे पहले ही सिद्ध सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को कर प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती इसी प्रकार जो यह नहीं समझना समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है वह केवल अपना समय नष्ट कर रहा है कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांग जाता है ठीक है फिर दूसरे श्लोक के तात्पर्य प्रे हैं। कोई समाधि में है इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है समाधि में कौन है जिसको पूर्ण रूप से कृष्ण साक्षात्कार है कृष्ण भावना भावित है जिसकी चेतना भगवान की सेवा के अलावा और किसी भी वस्तु में तनिक भी नहीं जाती है उसको कहते दे समाधि समाधि में स्थिर हो गया समाधव अचला बुद्धि बुद्धि ही वो है अचला अचला मतलब चलित नहीं होती है वो तो दूसरी ओर जाती ही नहीं है समाधि में ही रहती है इंद्रिया को काफी अलग अलग चीजें दिखेगी लेकिन उसकी बुद्धि भगवान की सेवा के अतिरिक्त तो और कहीं भी जाएगी नहीं उसको कहते हैं समाधि आत्मा साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे उपदेश उस दिव्य अवस्था में समझ जा सकते समझे जा सकते ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा और कोई भी व्यक्ति यह समाधि में पहुंच सकता है अपना कर्म करते हुए गुरु के मार्ग में और कृष्ण की चेतना में कृष्ण के लिए कर रहा हूं उस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने कार्य करते हुए समाधि में पहुंच सकता है धीरे धीरे के लिए एक शूद्र को जरूरी नहीं है कि पहले वो ब्राह्मण बने और उसके बाद समाधि में पहुंचेगा वो अपना कार्य करते करते यदि वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है तो समाधि में पहुंच गया जितना भगवान की संतुष्टि के लिए हम कार्य कर रहे हैं उतना समाधि में पहुंच गए फिर आगे कहते हैं भगवान आगे अर्जुन पूछते हैं तुरंत देखिए अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान है भगवान ने दो श्लोक बोले जिसमें भगवान ने बताया कि उसको वेदों के नियम पालन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शास्त्र के विधि विधान पालन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो भी इसका तो जबरदस्त दुरुपयोग कर सकते हैं कोई हर एक बोलेगा मैं समाधि में हू हर एक सोचेगा मैं समाधि में हूँ इसलिए मेरे पर वेदों के नियम लागू नहीं होते इसलिए मैं नहीं करता हूँ पालन सही श्लोक का आधार लेकर के इसलिए अर्जुन ने पूछा कि भाई समाधि में कौन है कैसे पता चलेगा अर्जुन ने अवाचा स्थित प्रज्ञ भाषा प्रज्ञा जो व्यक्ति है समाधि में स्थित है जो जिसकी बुद्धि क्या भाषा उसकी भाषा क्या होती है हो, क्या बोलता है समाधि स्थस्य केशव जो समाधि में स्थित है और स्थित की भाषा कैसी होती है सीत दिख किम प्रभाषेत सीता जी व्यक्ति है वो क्या बोलता है कि माँ सीता कैसे बैठता है व्रजेत किम कैसे चलता है अर्थात वो उनके लक्षण पूछने हैं अर्जुन भगवान को कि लक्षण तो बताइए कैसा होता है तो एक तो कारण है अर्जुन का है पूछने के लिए कि कोई इसका मिसयूज नहीं करे गलत उपयोग नहीं करे दुरुपयोग नहीं कर ली भगवान ने जो अभी, अभी तदागनता से ना तो भगवान तो बोल रहे वेद से परे समाधि में मैं से तो कोई भी ऐसे अपने हिसाब से नहीं करे तो वो क्लियर करने के लिए अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे दूसरा ये भी सोच सकते अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं तो कहीं समाधि में नहीं हूँ ना तो फिर लड़ना नहीं पड़ेगा तो पूछ लो क्या है भी तो ना हमारी दोनों पहले तो बोल दिया हमारी तरफ से पूछ रहे कि कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर ले यहाँ से हम आगे कल करेंगे समाप्त करते हैं शिल प्रभुपादी है भगवद गीता रूप की जरा